सिद्धांति का लक्षण व्याप्ति में क्या था सिद्धांतिकादर्ण प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म और आगे प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेदक यद्यता हेतुनिष्ठ तो तो तो यह तो साध्यता अवच्छेदकम साध्यता अवच्छेदक हो गया बनी हेतु निष्ठ्य तो साध्य कैसे आएगा अभी साध्यता अवच्छेद है इसलिए हेतु निष्ठ तद अवच्छिन्न सामान अधिकरण्यम तद कहने से साध्यता अवच्छेद तद अवच्छिन्न जो किरणावली ने दिया था तो नहीं तो साध्य सामान अधिकरण्यम व्यापक समान अधिक साध्य तो दे, नहीं कहें व्यापक सामान अधिकरण व्याप्ति कहते हैं तो व्यापक समान अधिकरण एक तरह मतलब सबसे क्षुद्र हो गया पर नहीं तो प्रतियोगी प्रतियोगी असमान अधिकरण कह करके कर वहां से कहते हेतुनिष्ठ हेतु निष्ठा व्यापक समान साध्य सामान अधिकरण आगे हम कहते हैं तद तो अवच्छिन्न सामान तद पद से साध्यता अवच्छेद होगा साध्यता अवच्छेद का अवचिन्न कौन हो जाएगा साध्य तो हेतुनिष्ठ साध्य सामान अधिकरण ये सबसे संक्षिप्त हो गया हेतुनिष्ठ साध्य सामान अधिकरण साध्यता अच्छा और पूर्व पक्ष का व्याप्ति था साध्य साध्य अवृत्तित्व अभी अवृतित्व का स्थान पर लिखेंगे वृतित्व अभाव और साध्य अभाववत और वृतित्व अभाव ये बीच में शब्द लाएंगे साध्य अभाववत और वृतित्व अभाव ये दोनों का बीच में क्या रहेगा निरूपित ये चाहिए साध्य अभावत हृदय और वृतित्व अभाव हम दिखाने चलेंगे पर्वत में नहीं होगा साध्य अभावत निरूपित वृतित्व अभाव कहेंगे अच्छा तो अभी पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण बना रहा है वो तो साध्य तो तो तो अभाव पूर्व पक्ष कहा दिखाएगा जलह तन निरूपित वृत्ति किसमें मीनादि में वृत्तित्व अभाव धूम में लक्षण समन्वय कर दिया पूर्व पक्ष अभी सिद्धांति क्या दोष दिखाएगा प्रथम दोष पक्ष में बनिका भाव पर्वत में बनिया भाव हुआ तो बनिया भाव होने से साध्या भाव कौन बन गया पर्वत साध्या पर्वत हुआ तो निरूपित धूम में वृतित्व तो है वृतित्व अभावित्व तो है तो साध्या भाव निरूपित वृत्व अभाव ये लक्षण धूम में आया तो अभाव नहीं है धूम सद हेतु है, है उसमें व्याप्ति का लक्षण आना चाहिए नहीं गया क्या दोष हुआ अव्याप्ति हुआ सिद्धांती यहाँ किस संबंध से साध्य का अभाव दिखाया समवाय संबंधा, साध्य क्या है यहाँ बनी साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है बनी संबंध हो जाएगा संयोग साध्यता आवच्छेद का संबंध संयोग साध्यता आवच्छेद का संबंध का क्या अर्थ है साध्यता अवच्छेद का संबंध साध्य जिस संबंध से पक्ष में रहेगा हो गया साध्यता का संबंध साध्य जिस संबंध से रहेगा हो जाएगा साध्यता आवश्यक का संबंध यहाँ साध्यता आवश्यकता का संबंध क्या है संयोग क्यों संयोग है हमारा साध्य कौन है बनी है बनी साध्य क्यों है हमारा अनुमान वाक्य क्या है पर अनुमान हुआ बोल करके बनी हमारा साध्य हुआ तभी साध्यता आवश्यक का संबंध संयोग संबंध हुआ हम अनुमान वाक्य कुछ अलग लगाएंगे तो वहाँ साध्य भिन्न हो जाएगा साध्यता आवश्यक का संबंध हो जाएगा तभी सिद्धांती ही समवाय संबंध से बनी नहीं है ऐसा कहता है तो पूर्व पक्षी कहता है कि हमको अभाव उसी संबंध से दिखाना है जो हमारा साध्य का संबंध है जिस संबंध से साध्य रहता है इसलिए जो अभी अभाव दिखाया जाना है साध्याभाव उसका प्रतियोगी कौन होगा साध्य होगा और साध्य में क्या रहेगा अभी हम साध्य को किस दृष्टि से देख रहे हैं प्रतियोगिता दृष्टि में तो उसमें क्या रहेगा प्रतियोगिता तो ये जो साध्य अभाव का प्रतियोगिता किसमें रहेगा साध्य में।, में ये प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध सिद्धांत क्या दिखा दिया समवाय पूर्व पक्ष कहता है कि समवाय साध्यता अवच्छेद संबंध नहीं है हमको प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध साध्यता संबंध ही होना चाहिए इसलिए प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न होना चाहिए साध्यता अवच्छेद का संबंध किसका अवच्छेद का होना चाहिए प्रतियोगिता का तो ये प्रथम लक्षण संस्कार होगा तो इसके बाद साध्यता अवच्छेद का संबंध से अवच्छिन्न होना चाहिए कौन प्रतियोगिता किसका ये कौन सा अभाव साध्य अभाव तो अभी ये प्रथम संस्कार हुआ ये प्रथम संस्कार का लक्षण अभी आप कह सकते हैं संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता पूरा प्रतियोगिता का प्रतियोगिता का कौन सा भाव आगे वृतित्व भाव तन नहीं कह करके साध्या तो भाव वन निरूपित वृत्तित्व अभाव आप कही इसका वृत्तित्व अभाव ये हो गया प्रथम संस्कार हो गया ये संस्कार क्यों करना पड़ा सिद्धांत क्या दोष दिखा दिया में पर्वत साध्य दिखा दिया समवाय संबंध से पर्वत में साध्या दिखाया तो इसलिए धूमो में वृत्तित्व आया धीमो में वृत्तित्व आने से लक्षण की अव्याप्ति हो गया अभी पूर्व पक्ष इसके लिए लक्षण सुधार कर दिया अभी जो लक्षण सुधार हुआ ये धूमो में घटना चाहिए फिर ये व्याप्ति का लक्षण धूम में आना चाहिए तो अभी हम देखेंगे कि साध्यता अवच्छेद प्रतियोगिता का साध्याभाव। ये हमको मिलना चाहिए साध्यता अवच्छेद पर्वतों वन्यमान धूमान साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है संयोग संबंध तो साध्यता अवच्छेद का संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव अर्थात स्वयं संबंधा अवच्छिन्न साध्या ये हद में मिलेगा मिल जाएगा तो साध्यान कौन हो जाएगा निरूपित धूमो में बृति बृति तो धूमो तो तो तो तो में लक्षण समन्वय हो गया यहाँ तक ये प्रथम संस्कार हुआ आगे लक्षण पूर्वक से बना रहा है विरोध तो सिद्धांति कर रहे हैं दोष सिद्धांति दिखा रहे हैं इनके सिद्धांति को अपना लक्षण सिद्ध करना है इसलिए पूर्व पक्ष का लक्षण में दोष दिखा रहे हैं सिद्धांत की दृष्टि से सिद्धांत की दृष्टि से कहा पर्वत में वृतित्व तो आ रहा है हृदय में नहीं ह्रदो में तो सिद्धांत कहता है कि बन्या अभाव है धुमा अभाव भी है पर्वत में साधे अभाव मिल गया और धूम में वृतित्व आ गया अनुमान में आने की अनुमान में अर्थात है कि हमको हेतु में व्याप्ति रहना चाहिए अभी किंतु हेतु में व्याप्ति नहीं रह रहा है हेतु है, दोनों पक्ष राज्य है धूम सद हेतु है उसमें व्याप्ति आना चाहिए किंतु सिद्धांत कह रहा देखिए व्याप्ति नहीं आ रहा है धूम में व्याप्ति रहना चाहिए तो व्याप्ति नहीं आया तो व्याप्ति नहीं आया अर्थात व्यभिचार स्थल कहा लेकर सिद्धांती दिखा रहा रहे व्यविचार किस जगह में पर्वत में दिखा रहा है ह्रद में सिद्धांती व्यविचार नहीं दिखा रहा है वहां तो बनी भी नहीं है धूम भी नहीं है ये तो दोनों पक्ष राज्य हैं पर्वत में जहां धूम है वहां सिद्धांती बनिया भाव दिखा रहा है ये निश्चय हुआ आगे दूसरा दोष क्या दिखा रहा है सिद्धांति महानस बनी नहीं है महानस का अभाव कहा दिखाएगा सिद्धांती पर्वत में तभी तो पर्वत में पर्वतीय बनी है वो है कि महान सीय का अभाव हुआ तो पर्वत बनी अभावान हो गया और अभी जो बनी अभावान होगा सिद्धांती कहते हैं पर्वत बनी अभावान पूर्व पक्ष कहता है कि हम लक्षण का संस्कार किया है किस संबंध से अभाव कहना चाहिए संयोग संबंध से महान से संयोग संबंध से है क्या पर्वत में नहीं है बनी तो अवा संस्कारित लक्षण के अनुसार भी बनी पर्वत हुआ अर्थ निरूपित धूमो में वृत्ति अभाव वृत्ति तो फिर लक्षण धूमो में अभी व्याप्ति लक्षण धूमो में नहीं गया पर्वत में पर्वतीय बनी है किंतु महानसिया बनी का अभाव दिखाया अभी महानसीय बनी का अभाव दिखाया तो प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म कौन होगा महानस बनित्व तो हुआ तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म महानसीय बन्ित्व तो हम नहीं कह रहे हैं पूर्व पक्ष प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म क्या कहना चाहता है बंधित्व कहना चाहता है क्यों पूर्व पक्ष साध्य किसको बनाए है पर्वतो बंधिमान न कि महानस बंधिमान इसलिए साध्य तो यहाँ बंधी ही साध्य है और इसलिए साध्यता अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा बंधित्व होगा महानस्य बंधित्व नहीं है तो आप जो प्रतियोगिता का अवच्छेद का धर्म महानस बंधित्व दिखाते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि ये नहीं होगा क्योंकि महानस्य बंधित्व अवचिन्न प्रतियोगिता का बंध्य अभाव पर्वत में मिलता है किंतु बंधित्व अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव पर्वत में है क्या नहीं, नहीं है तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए हमारा प्रतियोगिता का अवच्छेद बंधित्व होना चाहिए बंधित्व अर्थात साध्यता अवच्छेद का सामान्य लक्षण बना रहा है विशेष हो जाएगा बंधित्व मतलब बंधित्व को विशेष अब साध्य किसको बनाएंगे द्रव्य मतलब तो जैसे द्रव्य को साध्य बना रहे हैं वहाँ बंधी विशेष हो जाएगा अगर ऐसा कहीं होगा अनुमान होगा तो नहीं सामान्य रूप से जैसे कि अभी विशेष पर्वत एक, वन्नी, एक हो की साध्यता अवश्यता आप कहेंगे कि आपका जो प्रतियोगिता है ये कि प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता हम विचार कर रहे हैं प्रतियोगिता प्रतियोगिता किसका है साध्य अभाव का ये जो साध्याभाव का प्रतियोगिता है इसका अवच्छेद साध्यता अवच्छेद होना चाहिए हम तो मतलब अनुमान एक निर्दिष्ट ले लेते हैं बिल्कुल विशेष कहते हैं बनित्व प्रतियोगिता का अवच्छेद साध्यता अवच्छेद होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रतियोगी है साध्य मतलब तब साध्य विशेष साध्य हमारा प्रतियोगी नहीं है हमारा मतलब प्रतियोगिता है साध्य इसलिए मतलब प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म साध्यता अवच्छेद होना चाहिए तो अभी केवल इसी दोष के लिए मतलब महानस्य बंधी मात्र दोष के लिए क्या अभी लक्षण बनाना पड़ेगा पूर्व पक्ष को बता सकते हैं आप हाँ ठीक है न करने से भी चलेगा साध्यता साध्यता अवश्य हाँ आगे पूरा वृत्तित्व ये स्पष्ट हुआ अब बोलिए था साध्य अभाव केवल विशेष साध्य को लेकर के ये लक्षण सुधार करना पड़ेगा और सं, संबंध को लेकर के दूसरा सुधार किया गया था कभी तो ये दोनों को मिलाना पड़ेगा तो दोनों को मिलाने से पहले संबंध कहेंगे साध्यता अवच्छ का संबंध अवच्छिन्न साध्यता का संबंध अवच्छिन्न कौन होगा प्रतियोगिता प्रत्यु और साध्यता अवच्छेदक से अवच्छिन्न कौन होगा प्रतियोगिता इसलिए प्रतियोगिता का दो अवच्छेद आए जैसे हम कहते थे कि समवाय संबंध अवच्छिन्न कपाल अवच्छिन्न कारण हुआ तो इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे पहले संबंध फिर आगे धर्म ये दोनों के द्वारा अवचिन्न हो जाएगा जो प्रतियोगिता आगे फिर प्रतियोगिता को साध्या निरूपित तो वृत्व होगा तो मिला करके दोनों को कहिएगा कहीदक संबंध अवच्छिन्न अवचिन्न अवचिन्न न दोनों ही मिल जाएंगे सभ्यता अवच्छेद अवच्छिन्न अवच्छेद नहीं है ना प्रतियोगिता का दोनों को जोड़ करके आप कहेंगे ये हुआ अभी दो सुधार हुआ आगे अच्छा ये सुधार होने के बाद फिर आपको दिखाना पड़ेगा ये कहीं घट रहा है बोल करके आपको साध्या दिखाना पड़ेगा ये दोनों विशेषणों के साथ साध्यता अवच्छेद संबंध से भी अवच्छिन्न होना चाहिए जो अभाव दिखाएंगे उसका प्रतियोगिता और साध्यता अवच्छेद का धर्म यहाँ साध्यता अवच्छेद संबंध क्या हुआ संयोग धर्म साध्य किसको बना रहे हो वनित्व तो संयोग संबंध न सकल वहीं का अभाव ह्रद में मिलेगा तो साध्य बन कौन हो जाएगा ह्रद हो जाएगा तन निरूपित तो धूम में वृत्ति अभाव तो ये लक्षण समन्वय हुआ सुधार होने के बाद ये लक्षण अभी ये लक्षण से सिद्धांत जो सब दोष दिखा रहा था पर्वत में वहां घटना नहीं चाहिए अभी अर्थात ये लक्षण व्याप्ति में मतलब पूर्व जो लक्षण था वो व्याप्ति में नहीं हेतु में नहीं जा रहा था अव्याप्ति हो रहा था अब दिखाएंगे कि ये लक्षण अब अव्याप्तिग्रस्त नहीं होना चाहिए हम कहेंगे कि देखिए अभी पर्वत में साध्यता अवच्छेद का संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव संयोग संबंधावच्छिन्न बनिया भाव पर्वत में मिलेगा क्या इसलिए पर्वत साध्या भाव बन बनेगा नहीं बनेगा तो साध्या भाव बन नहीं बनेगा तो फिर हेतु में वृत्ति तो अभाव आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए तो साध्या भाव बन भी नहीं है वृत्ति अभाव भी नहीं है कोई दोष नहीं है और दूसरा हो गया कि महानशय से बन्हीगा कहा था किंतु बंधित्व अवच्छिन्न बन्हीं भाव पर्वत में है नहीं है क्यों नहीं है पर्वतीय बनी है तो होने से सकल बनी अभाव नहीं मिला तो अभी बंधित्व व छिन्न प्रतियोगिता का बन्ही अभाव अगर पर्वत में नहीं मिला तो पर्वत तो फिर बन्ही अभावान बनेगा नहीं बनेगा तो साध्य अभावन नहीं हुआ, साध्य अभावन नहीं है तो तरप हेतु में वृतित्व अभाव आने का जरूरत नहीं वृतित्व आ कोई दोष नहीं साध्य हो जाएगा तो हेतु में वृतित्व अभाव होना चाहिए ये तो साध्य अभाव वाला ही नहीं हुआ इसलिए वृत्ति हेतु में वृत्ति तो अभाव आने का कोई आवश्यक नहीं है वृत्व आए है। तो वो सिद्धांत ही बता रहा था किंतु पूर्व पक्ष का है महानस्य बन ही अभाव साध्या अभाव नहीं है सकल बन ही अभाव साध्या अभाव होगा तो नहीं हो रहा पर्वत सकल वन्य अभाव मिलेगा क्या कहीं जल हृदय मिलेगा वो साध्याभावन हो जाएगा तो होने से वहाँ वृत्ति तो भाव आ रहा है ऐसा तो कहीं आपको लक्षण दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको कहीं साध्या भाव वाला नहीं मिलेगा तब तो, तो फिर आपका लक्षण ये ठीक नहीं है कि आपको दिखाएंगे कहाँ उसको सिद्ध करना है तो अगर कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा तो फिर वो लक्षण ठीक नहीं होगा यहाँ तक तो सुधार हुआ आगे अनुमान दिया पूर्व पक्ष अनुमान दिया अयम वृक्ष कपी संयोगी एत वृक्ष पात क्या पूर्व पक्ष लक्षण सिद्ध हुआ तो, तो क्यों दे रहे। अच्छा ठीक है पूर्व पक्ष दे रहा है ठीक है चलिए फिर मान मानते सिद्धांति <laughs> दे रहा है तो सिद्धांति तो ये अनुमान देगा सिद्धांत अनुमान देने से पूर्व पक्ष कहेगा बिल्कुल ठीक है अनुमान ठीक है पूर्व तो पक्ष कहेगा कि अनुमान ठीक है अर्थात तो पूर्व पक्ष का मत में ये अनुमान ठीक है तो पूर्व पक्ष ये अनुमान ठीक है क्यों आपका ये सब लक्षण घटना चाहिए तो अभी देखिए अयम वृक्ष कपि संयोगी साध्य क्या हो जाएगा कपि संयोग साध्यता अवच्छेद संबंध समय संयोग समझ से रहेगा और साध्यता आवश्यक का धर्म तो कपि संयोग आवश्यक का धर्म हुआ अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि हमारा पक्ष है अयम वृक्ष तो वहां तो कपि संयोग है और कपि संयोग अभाव कहां देखे क्या जलह जल में कपी संयोग का अभाव है और एक ये जलह्रदय में रहेगा नहीं रहा तभी तो अभी कपि तो अभाव साध्या अभाव रहा और हेतु तो अभाव रहा किंतु साध्या अभाव जो हुआ वो आपका अभी दो विशेषण आये हैं जो जलह्रद में कपी संयोग अभाव दिखा रहे हैं तो वो संवाय संबंध है न अभाव कपिश वहा है ही नहीं समय सम्बन्ध से अभाव हुआ और धर्म क्या था साध्यता अवचेद का धर्म कपि संयोग अर्थात सकल कपि संयोग का अभाव कोई भी कपि संयोग जल ह्रदय में नहीं है तो नहीं होने से जो दो विशेषण दिए थे साध्यता अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का धर्म ये दोनों विशिष्ट से साध्य अभाव ह्रद में मिलेगा और वहाँ एक तत्वत्व हेतु नहीं है तो नहीं होने से हेतु में वृत्ति अभाव हुआ जहां साध्या अभाव है वहां वृतित्व अभाव हुआ इसलिए पूर्व पक्ष का मत में ये अनुमान ठीक है सद हेतु है अभी सिद्धांत ही कह रहा है कि मूल में वृक्ष का मूल में वहां कपि संयोग नहीं है कपि संयोग अभाव है कपि संयोग अभाव है तो आपको दोनों विशेषणों से अभाव दिखाना पड़ेगा समवाय संबंध है न कपी संयोग नहीं है कहना पड़ेगा और कोई भी कपि संयोग नहीं है ये दोनों कहना पड़ेगा तो वृक्ष का मूल में समवाय संबंध से कपी संयोग नहीं है क्योंकि कोई कपी वहां नहीं है तो समवाय संबंध है ना कपि संयोग नहीं है हमारा साध्य है कपि संयोग कपी नहीं कपी संयोग है तो समवाय संबंध न कपि संयोग मूल में नहीं है और कोई भी कपि संयोग मूल में नहीं है नहीं होने से आपका साध्याभाव वाल, वाला साध्याभावद मूल बन जाएगा वृक्ष मूल समवाय संबंध से कपी संयोग नहीं है कोई भी कपी को संयोग नहीं है तो दोनों लक्षणों से साध्याभाव वाला हो गया वृक्ष का मूल शाखा नहीं शाखा में तो कपी संयोग है सिद्धांति कह रहा है कि मूल में नहीं है और आप जो लक्षण में विशेषण दिए हैं वो विशेषण विशिष्ट होकर के भी साध्याभाव सिद्ध हो रहा है तो साध्याभाव वाला कौन हो जाएगा मूल वृक्ष का मूल साध्या वाला हो गया अर्थात मूलावच्छेद वृक्ष मूल हम जो कहते हैं वृक्ष को ही ले रहे हैं किंतु वृक्ष का मूल अंश था मूलावच्छेद जहां कपी संयोग है उसको कहेंगे शाखावच्छेदे न इस प्रकार कहेंगे अवच्छेद अर्थात दूसरों से भिन्न करवा दिया तो मूला मूलाव छेदेन वृक्षे क्योंकि आपका पक्ष वृक्ष है तो मूला वेदे वृक्ष में और अभी वहां आपको साध्य अभाव मिल गया साध्य क्या था कपीश का अभाव मूलावच्छेद वृक्ष प्राप्त हुआ और वहाँ मूलाव छेदेन वृक्ष में एत वृक्ष तो रहेगा एतद वृक्ष तो पूरा वृक्ष में रहेगा तो इसलिए साध्य अभाव वाला में हेतु में वृत्तित्व तो हुआ वृत्तित्व तो अभाव हुआ वृत्व तो आ तो हो गया तो यह लक्षण ये सिद्धांति दोष दिखाया कपि संयोग शाखा में है शाखा अवच्छेद न वृक्षे कपि संयोग अस्थित किन्तु मूलावच्छेद न वृक्षे कपि संयोग नस्ते संयोग संवाय संयोगवा नहीं रहेगा अर्थात नहीं है अर्थात कपी संयोग संवाय से नहीं है तो कोई भी कपी नहीं है और समवाय सम नहीं है संवाय सम से नहीं है और कोई भी एक भी नहीं है धर्मों को लेकर को नहीं तो हम कहेंगे कि ये लाल वानर नहीं है ये कृष्ण बनर ये है इस प्रकार के इसलिए कहते हैं कि अब कॉपी संयोग होता है कोई भी कॉपी का संयोग नहीं है सकल कॉपी संयोग इसका अभाव धर्म को लेकर के कहेंगे ये दोनों हमको उपलब्ध दो हुआ तो होने से अभी फिर हेतु में व्याप्ति का लक्षण गया नहीं क्योंकि हेतु में वृत्तित्व अभाव आना चाहिए था अभी आ गया वृत्तित्व आ गया अभी लक्षण फिर असमन्वय हुआ अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप अभी प्रतियोगी और अभाव ये दोनों को समानाधिकरण करके दिखा रहे हैं जहाँ प्रतियोगी है हम साध्य अभाव को दिखाना हमको जरूरी है प्रतियोगी कौन हो जाएगा साध्य अभी अनुमान में साध्य कौन है कपी संयोग कहाँ है वृक्ष में शाखा में है तो कॉपी संयोग भी वृक्ष में है शाखा में है किंतु वृक्ष में है और क्योंकि आप हेतु एतद वृक्ष करते हैं एतद वृक्ष शाखा तो में है ना मूलों में है दोनों में।, में है तो आपका एक ही अधिकरण मानते हैं तो एक ही अधिकरण में आप साध्य और प्रतियोगी को भी दिखा रहे हैं कॉपी संयोगों को भी दिखा रहे हैं वो प्रतियोगी हो गया और अभाव को भी दिखा रहे हैं तो जो अभाव आप अभी दिखा रहे हैं अभाव कपि संयोग अभाव ये प्रतियोगी कपि संयोग के साथ समानाधिकरण है ना व्यधिकरण है समानाधिकरण अधिकरण हुआ।, समान हुआ तो जो साध्याभाव होना चाहिए वो प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए तभी जो आप साध्या भाव बोल करके दिए हैं उसका एक विशेषण हो गया प्रतियोगिता को उसमें ये सब आ गए तो भी ये साध्याव का दूसरा विशेषण देंगे कि ये साध्याभाव व्यधिकरण होना चाहिए तो ये जो साध्याभाव प्रतियोगिता व्यधिकरण क्योंकि अभाव व्यधिकरण अगर ये शब्द आएगा अभाव कहने से बुद्धि में प्रथम कौन आएगा कहीं अभाव कह देंगे प्रतियोगी आएगा तो व्यधिकरण अभाव कहेंगे अर्थात मतलब निर्णय है कि ये प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव तो अभी ये जो साध्याव हमको दिखाना चाहिए तो ये जो सब प्रतियोगिता का ये सब तो है और वो व्यधिकरण भी होना चाहिए अर्थात तो अभाव और प्रतियोगी एक अधिकरण में नहीं होना चाहिए तो प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव ऐसे जोड़ना पड़ेगा तो प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव कहते हैं कि खाली व्यधिकरण कहने से होगा इसलिए प्रतियोगी कहने का जरूरत नहीं क्योंकि आप साध्याभाव कहते हैं अभाव कहने से बुद्धि में प्रतियोगी ही आएगा अब जो व्यधिकरण अभाव कह देंगे इसका अर्थ है कि प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव तभी तो इसके लिए आपको और विशेषण जोड़ना पड़ेगा व्यधिकरण साध्याभाव ऐसा अगर जोड़ देंगे अभी जो मूल में अभाव दिखा रहा था उसको और नहीं लिया जा सकता है तो अभी आप व्यधिकरण साध्याभाव अर्थात जहां आप साध्याभाव दिखाएंगे वहां साध्य नहीं होना चाहिए ऐसा दिखाएंगे अभी आपका कपी संयोग हो गया साध्य साध्याभाव मिलेगा ह्रदय में और वो जो साध्याभाव है ये सब लक्षण वाला हम लोग पहले देख लिए थे और वहां साध्य कपी संयोग है क्या इसलिए ह्रदय में जो कपी संयोग अभाव मिलेगा वो व्यधिकरण साध्याभाव होगा तो निरूपित एत में वृत्यु तो अभाव आएगा लक्षण समय होगा तो आपको व्यधिकरण साध्याभाव कहना पड़ेगा अभी अगर व्यधिकरण साध्याभाव कहना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं कि रक्त घट जब कहते हैं तो यहां घट को हम रक्त के साथ समान अधिकरण कर रहे हैं समान अधिकरण कर रहे हैं इसलिए रक्त यहाँ गुणों को कहते हैं ना द्रव्य को कहता है अधिक्रव्य को कहेगा द्रव्य के साथ होगा तो अभी रक्त का रक्तवान रान रक्त, तो रक्त, रक्त होगा तो जब रक्तवान घट कहेंगे जैसे बनीमान पर्वत कहने से इसी प्रकार की यहाँ हम रक्तवान घट कहेंगे जब रक्तवान घट कहेंगे विशेषण कौन होगा रक्त होगा इसी प्रकार की आप कहते हैं कि रक्त क्यों हुआ क्योंकि रक्तवान में रक्त रहेगा रहेगा। अभी हम कहेंगे रक्त बनता है। है, ये घट घट में में रहता रहता जो अवच्छेद रक्त गुण वो रक्त गुण अवच्छेद का विशेषण घट में रहता है, है, है। समानाधिकरण करने का समय हम कहते हैं रक्तवान घट जब रक्तवान घट कहते हैं अवच्छेद कौन बनता है समानाधिकरण रक्तवान घट अब भूतल को ले सकते हैं भूतल में घट है भूतल अच्छा ना ना रक्तवान घट अच्छा यहाँ समानाधिकरण अर्थात तो शब्द सामान्य शब्द समानाधिकरण अधिकरण्य शब्द यहाँ अर्थ समानाधिकरण अधिकरण नहीं कर रहे हैं अर्थात दोनों शब्द एक ही अर्थ में रहना इसको कहते हैं शब्द सामान अधिकरण्य को घटपट समान अधिकरण है तो वहां शब्द सामान नहीं है वो अर्थ सामान ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में रहेंगे तो उसको कहा जाता है शब्द सामान अधिकरण्यम ये हम तत्वमसी इत्यादि लेते हैं वहाँ शब्द सामान अधिकरण्य वहाँ अर्थ सामान नहीं दो शब्द एक ही अर्थ में रहेगा उसको कहा जाएगा शब्द सामान तो इसी प्रकार यहाँ जो रक्तवान है वही घट है तो यहाँ अधिकरण हो गया हाँ अधिकरण हो गया कंबुग्रीवादिमान कंबुग्रीवादिमान वो जो अर्थ वो अधिकरण है उसमें घट भी रहेगा उसमें रक्तवान भी रहेगा इस प्रकार इसको शब्द सामान अधिकरण नहीं करते हैं तभी होने से अभी यह घट के लिए अवच्छेद को बनेगा रक्त क्यों ये रक्त घट में रहता है तो रक्तवान में रक्त रहेगा इसी प्रकार की अभी हम कहते हैं व्यधिकरण दोनों का समान अधिकरण कर रहे हैं तभी व्यधिकरण में जो रहेगा वो अवच्छेद बनेगा तो व्यधिकरण mm. में क्या धर्म रहेगा व्यधिकरण तो स्वयं तो तो करेंगे तो स्वयं करेंगे तो जैसे न्याय से अगर करते हैं तो न्याय से नहीं न्याय से अगर ठक करेंगे तो क्या रूप बनता है नया इसी प्रकार व्यधिकरण से क्या होगा नौ या अभ्याम पदांताभ्याम अभ्याम तो वही अधिकरण में होगा क्योंकि व्यधिकरण में भी आगे अ है तो वहाँ यण हो गया तो आपको ये को अलग रख करके वह को लेना पड़ेगा और उसके ऊपर अ लेंगे वह अधिकरण्यम इस प्रकार का जैसे वैयाकरण होता है व्याकरण के आगे जब हम ये करण वहां ऑन करते हैं यहाँ आदि वृद्धि प्राप्त होता है नहीं करके पूर्व तो ताभ्याम तधि ते सोचा मा देह किति आगे फिर न हो अभ्याम आदि वृद्धि नहीं होगा तो ये होगा ठीक है अभी हो गया अवच्छेद को हो जाएगा व्यधिकरण्यम व्यधिकरण किसका अवच्छेद होगा हम लोग दोनों पदों को समान कर रहे हैं जो व्यधिकरण है वह साध्याभाव दोनों समानधिकरण कर रहे हैं तभी व्यधिकरण में जो धर्म रहेगा वो अवच्छेद बनेगा व्यधिकरण में धर्म रहेगा वय अधिकरण्यम तभी ये साध्या भाव का जैसे रक्त घट का अवच्छेद बना तो अच्छा। रक्तवान घट कहते हैं ये घट को दूसरों से कौन भिन्न करवा देगा रक्त वो घट में रहता है न यह अर्थ ठीक है अर्थ में भी चलेगा चलिए और जैसे वहां कहते हैं रक्त और घट वहां अधिकरण हो गया कंबुक विवादी मान उसमें घट भी रहता है घट अर्थात अच्छा घट शब्द और ये शब्द अर्थात रक्तवान शब्द भी रहा इसी प्रकार की ये भी व्यधिकरण और साध्याभाव ये दो शब्द हैं, तो ये दो शब्द अर्थात एक ही अर्थ में जाकर के रहेंगे किसमें कहेंगे साध्याभाव जो पदार्थ है साध्यो साध्या साध्याभाव साध्या शब्द साध्याभाव अर्थ में रहेगा और उसी साध्याभाव अर्थ में व्यधिकरण भी जाकर के रहेगा तभी वो हो गया अर्थात अभी जो साध्याभाव हुआ वो व्यधिकरण हुआ जो साध्याभाव हुआ वो व्यधिकरण हुआ अभी उसमें साध्याभाव में व्यधिकरणीय रहेगा क्योंकि जो साध्याभाव है वही व्यधिकरण है दोनों एक ही है उसमें भी व्यधिकरणीय रहेगा ये जो व्यधिकरणीय अभी ये अर्थ क्योंकि जो साध्याभाव है वो वैधिकरण है हम दोनों को समान कर दिए जो रक्तवान है वो घट है वो दोनों को एक कर दिए अभी उसमें और एक पदार्थ रखेंगे घटतत्व रखेंगे रक्तवान जो है घट उसमें हम घटत्व को रखेंगे रक्तत्व जो हो जाएगा वो अवचे नक्त अवच्छेद को होगा वैधिकरण अवच्छेदक होगा विशेषण साधारणतः तो हम विशेषणों को समानाधिकरण कह देते हैं किंतु वास्तविक विशेषणवान विशेष्य उसमें वो रह करके दूसरों से भिन्न कराएगा उसके साथ संबद्ध होकर के तभी वयोधिकरणीय ये अवच्छेद तो का बना अभाव का साध्या साध्याभाव किससे अवच्छिन्न हुआ तो हम कहेंगे वयोधिकरण न अवचिन्न कौन साध्या, साध्या सम कर देने से न वैधिकरण न अवच्छिन्न समाश होने सेन्न वैधिकरण अवच्छिन्न कौन हुआ साध्या बाब तो हम लोग जो पहले प्रतियोगिता को आगे साध्या कह देते थे अभी प्रतियोगिता को के आगे कहेंगे वैधिकरण यावच्छिन्न साध्या भाव का एक विशेषण हो गया था प्रतियोगिता कह ये सब अभी साध्या भाव का दूसरा विशेषण होगा वैधिकरण छिन्न साध्या भाव अर्थात ये विशेषण पूरा करेंगे प्रतियोगिता को आगे दूसरा विशेषण कहेंगे तो जहां हम कहते हैं कि ये महत् नीलम उत्पलम ये महत् का अन्वय किसके साथ है महद नीलम उत्पलम महत का अन्वय उत्पलम के साथ है नीलम का अन्वय किन्तु हम तो ऐसे पारलाल नहीं कर पाएंगे ना इसलिए एक के बाद एक कहना पड़ेगा किंतु जानना पड़ेगा कि विशेषण तो विशेष्य का है इसी प्रकार कि यहाँ विशेष्य हो जाएगा साध्या भाव एक विशेषण प्रतियोगिता को यहाँ पर्यंत और दूसरा विशेषण होगा वय अधिकरण्या विन्न वैय्य वही अधिकरण्या व इसको मिला करके आप बोलिए तो यहां तक कौ तक आएगा प्रतियोगिता का आगे बधिकरण्या व छिन्न फिर साधा साध्यता साध्यता प्रतित्व ये सुधार हुआ अभी ने अवचिन्न साध्या का भाव हृद में मिल जाएगा क्योंकि वहाँ कपि संयोग है नहीं जो वहाँ कपी का अभाव मिलता है वहाँ कपि संयोग है नहीं तो वैधिकरण या अच्छिन्न साध्यभाव हुआ वैधिकरण या अच्छिन्न अर्था व्यधिकरण साध्याभाव व्यधिकरण में नहीं साध्या भाव सा स्वयं व्यधिकरण होना चाहिए व्यधिकरण का अर्थ समानरण नहीं होना चाहिए जो साध्याव है ये स्वयं वेधिकरण होना चाहिए अर्थात प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए प्रतियोगी असमान अधिकरण इसका अर्थ व्यधिकरण का अर्थ प्रतियोगी असमान अधिकरण प्रतियोगी के साथ हेतु के साथ नहीं प्रतियोगी को नहीं यहाँ कपी संयोग कपी संयोग वहाँ नहीं है और कहेंगे नहीं नहीं हृदय में जाके कॉपी बैठ गया स्नान कर रहे हैं तब तो, तो फिर कहेंगे वो तो फिर साध्या भाव वाला नहीं होगा हमको कहीं चलना पड़ेगा अर्थात हेतु ले ले के लेकर के नहीं करके साध्य के साथ साध्या भाव का समानाधिकरण नहीं होना चाहिए और ऐसा स्थिति अगर है तो वहाँ फिर हेतु नहीं रहना चाहिए साध्या भाव पहले मिलना चाहिए वहाँ हेतु नहीं रहना चाहिए अभी जो है वो व्यधिकरण हो व्यधिकरण्य अभाव हो हो गया मिला व्यधिकरण अभाव, अभाव, अभाव नहीं व्यधिकरण अभाव अभाव।, अभाव साध्य ना अभी अभी ये जो व्यधिकरण्य अच्छिन्न अभावृत्तित्व साध्य अभाव कहते हैं तो यही हुआ कि आपका अनुमान का साध्य हो गया कपि संयोग अभी समवाय संबंध आपका साध्यता अवच्छेद का संबंध है कपि संयोगत्व तो आपका साध्यता अवच्छेद का धर्म है समवाय संबंध है न सकल कपि संयोग का अभाव ये हृदय में है तो वो साध्याभाव वाला हो जाएगा अगर वहां साध्य न रहे तो तभी तो व्यधिकरण भी हमको चाहिए तो वहाँ कोई भी साध्य कपि संयोग वहाँ है क्या नहीं है तो वो जो साध्याभाव मिला ह्रदय में वो व्यधिकरण भाव है वृक्ष में भी कपि संयोग का भाव मिला था मूल अव छेदन किन्तु वह व्यधिकरण हुआ था क्या समानाधिकरण हो गया हृदय में किंतु जो भाव मिला वो व्यधिकरण साध्याभाव व्यधिकरण था प्रतियोगी असमानधिकरण प्रतियोगी नहीं है तो व्यधिकरण साध्याभाव पर, पर्वत वहाँ पर नहीं है लेकिन आ रहा था पर्वत में कपिस्वयोग का हाँ। पर्वत में कपिस्वयोग कहाँ है, है। में अभाव मिल रहा था लेकिन आ रहा था हितु ना वो तो वो अभाव को भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो समानाधिकरण हो गया आगे वृत्ति तो आएगा नहीं आएगा और दूसरी बात है वो जो हमारा हमको साध्याभाव चाहिए ना साध्या भाव चाहिए वृक्ष में जो अभी साध्याभाव मिला वो ये नहीं बन पाएगा वो साध्याभाव को नहीं लेगा अर्थात तो वहां हम आगे विचार नहीं कर पाएंगे कि यहाँ हेतु है, है नहीं है कहेंगे ये साध्याभाव नहीं है क्योंकि तो प्रतियोगी समान अधिकरण साध्याभाव है आपको पहले साध्याभाव दिखाना, दिखाना पड़ेगा जो प्रतियोगी व्यधिकरण वहां फिर हेतु है नहीं वो विचार करेंगे कहा दिखाना पड़ेगा प्रतियोगी में दिखाएगा भाव जो दिखाना पड़ेगा आप जहां भी साध्या भाव दिखा रहे हैं आपको व्याप्ति हेतु में दिखाना पड़ेगा तो व्याप्ति दिखाने के लिए आपको पहले साध्या भाव दिखाना पड़ेगा उसमें हेतु नहीं है कहेंगे तो साध्या भाव जो दिखाएंगे वो साध्यावा वो प्रतियोगी वेधिकरण होना चाहिए अगर वो नहीं हुआ आगे फिर हेतु हे, है नहीं वो तो विचार व्यर्थ है वो साध्य प्रतियोगी साध्याण होना चाहिए दिखाएंगे अभी हम जाकर के हृदय में दिखाएंगे दिखा सकते, दिखा सकते हैं कोई कह बैठ गया कपी ऐसा ज्यादा दिखाएगा दिखा अभी हृदय में जो कपी संयोग का अभाव है तो वो प्रतियोगी के साथ समान अधिकरण है क्या परंतु अभी यह अनुमान नहीं घटेगा घटेगा अनुमान के साथ क्या है हम दिखाते हैं कि ये अनुमान में जो हेतु है और अनुमान में जो साध्य है हेतु साध्य का बीच में व्याप्ति है ये हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि अभी हम लक्षण व्याप्ति का बना रहे हैं अभी हेतु में व्याप्ति है ये हम सिद्ध कर दिए हेतु में अगर व्याप्ति है तभी तो ये हेतु साध्य को सिद्ध कराएगा नहीं कराएगा कराएगा अब जिसको भी पक्ष बनाइए हेतु अगर है हे तो साध्य को सिद्ध कराएगा? अभी हम जो विचार चल रहे ये हम व्याप्ति का लक्षण निश्चय कर रह रहे हैं व्याप्ति का लक्षण अगर ठीक हो गया और आपका हेतु सद हेतु है तो वह साध्य को सिद्ध कराएगा अभी जो एक वृक्ष का हेतु हुआ उसमें व्याप्ति का लक्षण घटा साध्यभाव वाला हो गया हृदय प्रति होगी भी साध्या भाव है और एत वृक्ष तो में वृत्तित्व नहीं है अभाव हुआ तो, तो में भ्यापती रहा भ्यापती रहा प्रतियोगी नहीं रहना है प्रतियोगी प्रतियोगी सहयोग का अभाव है हृदय में वैधिकरण है तो अभी एतद वृक्ष में वृत्ति तो अभाव आया तरूपित हृदय निरूपित एतद वृक्ष में वृत्ति तो अभाव आया अर्थात यही जो वृत्ति अभाव हुआ ये व्याप्ति हुआ अर्थात एतद वृक्ष में व्याप्ति रहा रहा तो आप अभी अनुमान में आइए अयम वृक्ष कपी संयोगी क्योंकि एतद वृक्ष वृक्ष में व्याप्ति है अर्थात जहां हेतु रहेगा वहाँ शादियों को रहना पड़ेगा तो इसलिए कपी में को सिद्ध होगा अर्थात यहाँ हमको अनुमान में अच्छा ठीक है अर्थात व्याप्ति रहा तो उसका फल होना मतलब व्याप्ति का लक्षण हमारा समन्वय हुआ हेतु में तब तक तो इसका फल हमको प्राप्त होना चाहिए अर्थात देखिए अनुमान सिद्ध होगा ठीक यहाँ तक तो ये यह तृतीय लक्षण हुआ इसके लिए ये कागज में दो विशेष है अच्छा इसको तो कल देखे थे फिर भी देखिए तृतीय पैराग्राफ न चापि अय वृक्ष कपिस एकद कर न सिद्धांत ही शुरू से कह रहा है वृक्ष नोग अभावती समवाये नग अभावेदेन मूलावच्छिन्न एक वृक्ष कपि संयोग का अभाव अरे एत वृक्ष सत्वात् हेतु है हे, होने से अव्याप्ति हो गया हेतु में वृत्ति तो आ गया वृत्ति तो अभाव नहीं आया इसलिए पूर्व पक्ष कहता है इति न से वाच्य प्रतियोगी व्यधिकरण्य अभावेषणीय ये भी गलत हो गया विशेषणीयतया निवे निवेशीयता <laughs> अच्छा इसको कहते हैं माइग्रेन बीमारी तो बुद्धि कभी कभी देखेगा कुछ पढ़ेगा कुछ अभाव निवेशनियत या अभाव में इसको विशेषणत्व निवेश करेंगे इसको प्रतियोगी ये देंगे कपि संयोग अभाव्य वृक्ष प्रतियोगी समानाधिकरण तो ये कपि संयोग अभाव जो वृक्ष में मिला ये तो प्रतियोगी का समानाधिकरण हो गया इसलिए वृक्ष में मूला व छेदन जो आप कपि स्वयोग अभाव दिखा रहे हैं वो साध्याभाव नहीं है तो आप साध्याभाव वन वृतित्व तो अभाव कहना चाहिए ये कपि स्वयोग अभाव ये भाव ही नहीं हुआ नहीं होने से वहां अगर वृत्व तो आ गया तो कोई हमको बात नहीं अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण है वो जो कपी संयोग अभाव सिद्धांति वृक्ष में दिखाया था वो प्रतियोगी समानाधिकरण है तो आपका अभी जो लक्षण है साध्या अभाव फिर ये साध्याभाव को आप ले पाएंगे क्या क्योंकि आपका साध्य अभाव चाहिए प्रतियोगी व्यधिकरण साध्याभाव ये साध्य अभाव को नहीं ले पाएंगे कहाँ दिखाएंगे कहेंगे चलिए हृदय में दिखाएंगे प्रतियोगी व्यधिकरण साध्या अभाव अभ्याप्ति वारण हो जाएगा यहाँ प्रतियोगी अभावे विशेषण। तो अभाव का विशेषण प्रतियोगी व्यधिकरण्य व्यधिकरण्य अव छिन्न जैसे रक्तरूपावच्छिन्न घटक कहते हैं इस प्रकार के हुआ अच्छा यहाँ तक तो तीन लक्षण ये हुआ आज यहाँ तक तो ओम शंकर शंकर्य केशव वाधरायण सूत्र तो